नीलामी नसीरुद्दीन के पास एक गधा था गधा खाने में तो तेज था लेकिन था एक नंबर का कामचोर नसीदीन को वह गधा बिल्कुल पसंद नहीं था उन्होंने सोचा इसे बेच ही डालूं तो अच्छा है एक दिन सुबह वे गधे को हांक कर मंडी ले गए शाम को जोर जोर से ठाके मारते हुए घर वापस आए और अपनी पत्नी से बोले आज मैंने क्या किया है मालूम है सुबह जब मैं बाजार गया वहां नीलामी करने वाले को अपना गधा सौंप दिया उससे कहा कि भाई इसे अच्छे दाम पर बेचना नीलामी वाले ने गधे की तारीफ की छड़ियाँ लगाती, वह जोर शोर से बोली लगाने लगा कदरदानों मेहरबानों ऐसा बढ़िया गधा कहीं नहीं मिलेगा आइए आइए देखिए गधे के लंबे कान देखिए इसकी मजबूत टांगे देखिए इसके दाँतों को देखिए यह बड़ा जवान गधा है कहकर बोलियां लगाता रहा बस फिर क्या था लोग भी दाम लगाते रहे एक खरीदार ने तीन अशरफियों की बोली लगाई लेकिन नीलामी वाले ने बोली लगाना न छोड़ा लोग दस पंद्रह अशरफिया तक देने को तैयार इसी तरह गधे का दाम बढ़ता गया अंत में नशरुद्दीन बोल ही रहे थे कि घर के आंगन में गधे के रेखने की आवाज सुनाई दी नसरुद्दीन की पत्नी ने अधीर होकर पूछा आखिर हुआ क्या जल्दी बताइए नसरुद्दीन ने गर्व से कहा मैंने सोचा इतने अद्भुत गधे को बेचू क्यों तीस हजार रुपया देकर खुद उसे खरीद कर वापस ले आया